और राजा खटवांग ने ढाई घड़ी में मुक्ति को प्राप्त कर लिया था ये चरित्र आप सब ने भागवत महाप्राणी के दूसरे स्क्रवण किया है खटवांग के पुत्र हुए दीर्घ भाव दीर्घ भाव से रघु रघु का जन्म हुआ और इस वंश को रघु वंश कहा जाने लगा रघु ऋतु कुल सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए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 के के देवी से हुआ तो शायद जगह का नाम है पिंडी में आती है कोई तो दशरथ जी महाराज क्योंकि के रानी थे। तो जब महाराज से दशरथ जी विवाह करने आए तो केकई के नरेश ने कह दिया था हे hey दशरथ मेरी बेटी से जो विवाह मेरी बेटी से जो बेटा होगा वो ही राजगद्दी पर बैठेगा तो दशरथ जी ने कहा वह सी बात है के का पुत्र ही राजगति पर बैठेगा क्योंकि कौशल लेके तो होते ही नहीं थे संतान है तो ये बात